नयः पृथ्वी विश्वधाया उपक्षेति नजा सदर्म सदो न वीरा नारी नारीो न देवके यह जो पृथ्वी या उपक्षेति पृथ्वी को और विश्व को धारण करने वाली शक्तियों को कर रहा है और उपक्षेती निवास आश्रय देना राजा और हितैषी मित्र के समान पूरा सदा सर्व स्थित होने वाले के समान सुख देने वाला और वीरा पुत्रों के समान पिता के घर में रहने वाला अध्याप पति नारी इव और प्रशंसा युक्त पति की सेवा करने वाली नारी के की भक्ति करनी चाहिए पहला उदाहरण इसमें दिया देवो न देव जो हैं प्रकाशक पदार्थ जितने हैं, सूर्य संसार का प्रकाश कर रहा है इस वाक्य में दिया है ईश्वर सब जगत के बाहर और भीतर सूर्य के समान प्रकाश कर रहा है वाक्य में बाहर और भीतर जो विशेषण है ये केवल ईश्वर के साथ लगेगा केवल बाहर प्रकाश कर सकता है भीतर नहीं करता है क्योंकि मैं जो बाहर भीतर दिया इसलिए सूर्य से नहीं लगेगा तो केवल इतना लेना है कि जैसे सूर्य प्रकाश कर रहा है जैसे ही ईश्वर भी प्रकाश कर रहा है पहले इतना लेना है कि जैसे सूरज प्रकाशित कर रहा है ना एक काम हो गया तो ये तो यही काम ईश्वर भी कर रहा है करने का कार्य जैसे सूर्य कर रहा है ऐसे ही ईश्वर भी कर रहा है एक यहां तक हो गई अब हुआ कि सूरज तो प्रकाश डाल करके प्रकाशित करता है किसी वस्तु को तो क्या ईश्वर भी ऐसे ही अपना प्रकाश डाल के प्रकाशित करता है या और किसी ढंग से प्रकाश करने का अर्थ भी यहाँ लेना पड़ेगा प्रकाश का अर्थ है यहाँ जैसे प्रकाश से वस्तु प्रकाशित होकर के ज्ञात होती है प्रकाशित करना मतलब जनाना बताना है प्रकाश कर देता है प्रकाशित करने से हमको ज्ञात हो जाती है वस्तु अभी जब तक सूर्योदय नहीं हुआ अंधकार था तो चीजें हमको दिख नहीं रही थी उसका ज्ञान नहीं हो रहा था तो ज्ञान नहीं अर्थ नहीं था वस्तुएं सारी थी लेकिन हमसे उसका कोई संबंध नहीं था अगर पता नहीं था हमको तो अब उनका पता चल गया तो हमको लगने लग गया कि वस्तुएं हैं तो याचित करने का अर्थ है जनाना सूरज प्रकाश से वस्तुओं को प्रकाशित कर दिया इतने ही उसका काम था क्योंकि हमको उससे ज्ञान हो गया है तो अभी जो काम है ये कार्य ईश्वर से भी होता है सूर्य से भी होता है आ जाएगी कि ईश्वर तो बाहर बाहर से कर दिया जना दिया रखा तो हुआ इसके अंदर क्या है इसको नहीं जनाएगा वो खोलेंगे तो दोनों को जनाता है बाहर वाली वस्तुओं को भी और इस अंदर वाली को भी कैसे जनाएगा वो देखिए कितने साधन ऐसे हैं जानने के अतिरिक्त है हर की वस्तु को जानने के लिए केवल हमारे पास आंख है हर की वस्तुओं को जानती है लेकिन हमारा इतना ही नहीं है ना वस्तुओं को को ही जान के केवल अपना व्यवहार चल जाए, तो संभव नहीं है। भीतरी भी बहुत अधिक होनी चाहिए। एक बार आपने वस्तु देख लिया, अब उसके बाद भी इसके अंदर संविधा है कि नहीं जैसे इसमें संविधा आपने देखी एक बार बंद कर दी और भी सामान रखा हुआ है तो अब यहाँ आने का आपको इसमें संविधा है ये ज्ञान बिना खोले भी होता है कि नहीं रख के गए दोबारे तो अब आपको यज पर बैठ गए तो आपको ये ज्ञान काम कर रहा है कि यहाँ पर है हमारे पास तो जब आपका ठीक से नहीं हो सकता था हमारी आगे होने हैं उसके बारे में अगर नहीं हो अपने को पता तो नहीं आरंभ कर सकते आप लेकिन वो चीज सामने दिखती तो नहीं है ना रहा है लेकिन बिना देखे हो रहा है तो ये ज्ञान कहा हो रहा है बाहर से तो है ही नहीं अंदर हो रहा है ना सारा ज्ञान ऐसे ही अभी माने अब ऊपर जाएंगे यहां से लौट करके तो कहाँ जाएंगे दिख तो नहीं रहा है ना अभी जाएंगे ना अगर वहां के स्थान का आपको पता नहीं होता कि मेरा कमरा यहाँ पर है मेरा स्थान यहाँ है आ नहीं सकते दोबारे तो वो ज्ञान अभी भी निकला की ज्ञान के साधन इनसे अतिरिक्त भी हैं हमारे पास तो जो मन है मन के द्वारा हम भीतरी वस्तुओं को भी जानते हैं जगह बाहर की चीजों को पांच इंद्रियों से ये पांचो इंद्रिया केवल बाहर जनाती है और मन जो है ये भीतर को जान कराता है जैसे ये सारी की सारी क्या है अच्छे? जितनी भी रचनाए है ईश्वर हमको इन वस्तुओं को जान करा रहा है हर से जान करा दिया इन इंद्रियों के माध्यम से और सूर्य आदि के माध्यम से के साधन नहीं होते तो भी नहीं जान सकते थे इनको लेकिन इतना जानने के बाद भी अगर मन नहीं होता तो भी नहीं जान पाते जो ज्ञान है वो अंदर मन में जाकर के सुरक्षित होता है संस्कार के रूप में और उस संस्कार पर ही फिर हम अगली वस्तु को जान पाते होता है परोक्ष भी होता है सुख दृढ़ जितने भी हैं संस्कार आदि जो हैं स्मृतियां हैं इन सब का तो प्रत्यक्ष ही होता है ना जितनी भी अनुभूतियां हो रही है सब प्रत्यक्षित है बिना प्रत्याय वही तो प्रत्यक्ष का लक्षण है और क्या होता है इतना होता है कि एक बार तो सीधे वस्तु होती है प्रत्यक्ष और है वस्तु से संबंधित कोई और निमित्त होता है ज्ञान बिना बिना संयोग के नहीं मात्र है ना वो संबंध के नहीं होती है नहीं रहती है फिर भी वस्तु का ज्ञान होता है तो वो आपको उसका कोई निमित्त चाहिए जैसे यहाँ वस्तु नहीं है तो नहीं दिख देखती है, तो यही नियम वहां भी लगेगा पर वहा नहीं है वस्तु यह होगा कि इस वस्तु का निमित्त कोई है हमारे पास वो मन से जुड़ता है फिर उससे जुड़ने के बाद फिर होता है ज्ञान तो वो जो ज्ञान हो रहा है संस्कारों का प्रत्यक्ष होता है वो उससे अनुभूतियां सीधा प्रत्यक्ष होता है मन से ही तो मारा क्या होता है मन से ही प्रत्यक्ष होता है जितने भी प्रत्यक्ष में काम करता है और आंतरिक प्रत्यक्ष मन से होता है जैसे कि हमको अभी इन इंद्रियों से बाहर के ही ज्ञान होते हैं और मन के द्वारा अंदर के ज्ञान होते हैं तो आंतरिक और बाह्य ज्ञान कराने में अब ये भी एक तरह से बहिंग साधन हो गए मन भी सूर्यादि भी ईश्वर सीधा इनका ज्ञान कराता है सीधा भी वस्तु से संबंधित जो ज्ञान होता है सकता है उदाहरण लेंगे पहले के जो वेद हैं वो तो सारा ज्ञान बाहर भीतर का सभी का है वो तो अब क्या है उसके मन में उन्होंने प्रकट किया वहां पर और बिना साधन के ही किया है बस तू नहीं थी वहां भी हम्म वहा उध किया मन में अब उसको ज्ञान हो गया सारा तो वो सारा बाहर का भी ज्ञान और भीतर का भी ज्ञान स्वतंत्र भी देता है ईश्वर और इन साधनों के माध्यम से भी एक बार और जहाँ ये भी संभव नहीं थे वहां सीधे कराएगा वर्तमान में भी किसी विषय को आप आंख से नहीं जान पा रहे है पूरा मन से भी नहीं इतना के पश्चात फिर ज्ञान होता है उद्भुत होता है ज्ञान काला ज्ञान बाहर से भी संबंधित हो सकता है और भीतर से भी संबंधित आत्मा या मन में होगा बाहर कहीं नहीं होता से क्या कर रहा है ईश्वर बाहर और भीतर दोनों तरफ आत्मा और मन के संबंध से ही ज्ञान होता है वाली आत्माओं को नहीं नहीं होती अनुभूति उनके पास शरीर होता है सूक्ष्म या स्थूल शरीर नहीं होता है, नहीं होता है। को अपनी सीधी शक्ति से देता है आत्मा को होता है बिना मन के भी नियम तो ये होगा लेकिन जो बद आत्मा होती है उनको नहीं होगा बद आत्माओं को अगर बिना साधन के जान होने लग जाए तो उनको साधन देने की अपेक्षा नहीं रहेगी साधन चुप के ना बहती कर दिन तो आत्माएं हो जाएगी ना शरीर में जब आ जाएगी उस शरीर में आने के बाद मन से देगा भी इसका विकल्प भी है हो सकता है सीधे आत्मा में भी देता हो मन में भी दे सकता है और आत्मा में भी दे सकता है वो बद आत्मा को बद आत्मा को भी हाँ उसमें अंतर इतने ही होगा कि जैसे आत्मा में जब ज्ञान देगा ना तो वो आत्मा का ज्ञान फिर मन में उद्भुत होगा अभी वो ज्ञान सक्रिय बनता है केवल आत्मा के अंदर यहाँ जो ज्ञान होता है वो उसको अनुभूति विशेष नहीं करा पाता को इस मंत्र का है ना देवो नया ये पृथ्वी को मन में भी दिख रहा है ना ये बिना दिखते हुए ज्ञान हो रहा है लेकिन ये जो इस ज्ञान को और इस पुस्तक होती है ना ऐसे मंत्र पढ़ रहे हैं आपको याद विश्वानी देव जैसे तो इसको मन में पढ़ते हुए देखिए कि कितना दिखता है ये और देखिए तो ज्ञान में अंतर मिलेगा बाहर जो आलम्बन युक्त ज्ञान होता है बाहर के आलम्बन से केवल मन वाला ज्ञान सूक्ष्म होता है ऐसे ही मन से भी रही मन भी एक आलम्बन है वहां पर भी संस्कार है इस विषय का तो संस्कार से जुड़ करके जो ज्ञान हो रहा है वो अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट है लेकिन ज्ञान और भी भीतर होता है आत्मा में भी रहता है जैसे कि नाम आपको याद करना है तो तो है नाम मुझे पता तो है लेकिन है क्या उठ उठ नहीं नहीं नहीं रहा रहा है है है है है है है है है तो तो हुआ जान अपने को लेकिन लेकिन लगता है उठ क्यों नहीं रहा है ये कहा? कहीं तो है ना कोई नाम इसका है? इतना तो पता है, लेकिन है क्या वो ये नहीं पता लगता है तो ये आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये है इसका कोई चल रहा है ना अगर आप कहेंगे कि मुझे पता है कि इसका कोई नाम है तो होगा पता कैसे चलेगा इसका नाम है और आपको पता ही तो ढूंढ क्यों रहे हैं? स्थिति अवस्था देखिए एक अवस्था में आपको ऐसा लग रहा है कि इसका कुछ न कुछ नाम है किसी के बारे में तो ये संशय भी नहीं उठेगा ना इसका क्या नाम है कुछ नहीं होगा आपको लगेगा जिसको आपने कभी सुना देखा है नहीं है उसका क्या नाम हो सकता है आप कोई अनुमान नहीं कर सकते लेकिन किसी का मान लो एक बार सुना हुआ है तो अब आपको लगेगा कि कुछ नाम तो है इसका लेकिन क्या है ये फिर भी नहीं होगा स्पष्ट अब एक बार धीरे धीरे फिर वो स्मरण में आ जाता है हाँ ये नाम है आगे याद आ गया जैसे बोलते हैं ना तो याद आने के बाद अब जो ज्ञान उभरता है वो वो अधिक होता है ना दृढ़ कहा था कि क्या है ये अब लगता है हाँ याद आ गया अब लग तो पहले वाले ज्ञान से ये वाला अधिक स्पष्ट हो गया पहले ऐसे लगता था लगता हाँ कि लेकिन क्या है ये दिख नहीं रहा था ऐसा अब लगने लगा कि ये तो दिख गया हाँ तो ये कुछ है ये जो ज्ञान था अगर ये भी नहीं होता ना तो हाँ। ये नहीं कह सकते थे कुछ है कि इसका है तो कुछ ये भी नहीं कह सकते थे पर ये यदि कह रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला भी ज्ञान कहीं है लेकिन ये उतना नहीं है जो करे रहे हां अब याद आ गया इस याद आने के बाद जो ज्ञान हो रहा है इससे वो भिन्न स्तर का था सत्ता मात्र में ज्ञान है वो तो आत्मा में है रूप में आत्मा में बैठा हुआ है लेकिन वो इतना नहीं है कि उससे कुछ व्यवहार हो पाएगा अपने को। कैसे जानने की कि क्या है ये तो जो जिज्ञासा जहां से उठती है उस ज्ञान का आधार तो आत्मा का ही है वो संस्कार आत्मा में है लेकिन उसके बाद जो स्पष्ट ज्ञान होता है और वो अब क्या है जो मन में संस्कार उसके बैठे हुए हैं उससे संबंध होता है मन में स्थित संस्कार का आलम्बन मन में स्थित संस्कार बनते हैं। अब वो ज्ञान क्या होता है और अधिक स्पष्ट होता है फिर वही से युक्त होकर के अब जब बाहर का आलम्बन आ जाता है तो वो पूरा स्पष्ट हो जाता है वो तो तीन है ये भी आश्रय है आलम्बन बन के हमको ज्ञान इसका संस्कार मन में पड़ जाता है तो उस समय इसके बिना भी ज्ञान इसका होता है और इससे तीसरा है कि इसको भी भूल जाते हैं हम ये भी हमको दिखता नहीं है मन वाला भी पता तो है हाँ कुछ है तो ये, वाला जो बना हुआ, ये आत्मा में है इसका आश्रय आत्मा स्वयं है जैसे ज्ञान के तीनों आश्रय बनेंगे भीतर वाला आत्मा में भी होता है संस्कार मन में भी होता है और ये बाहर का है। आत्मा वाला सक्रिय नहीं होगा होता हुआ भी आत्मा में तो इसीलिए जो प्रलय की आत्माएं होती है ना उसमें रहेंगे संस्कार लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है आत्मा वाला संस्कार केवल सक्रिय नहीं हो पाता उतना स्पष्ट होता ही नहीं मिलने के बाद अब वो हो जाएगा स्थूल तो इसलिए वो सक्रिय नहीं हो पाता है ज्ञान तो भले रहेगा आत्मा में तो ऐसे ही ज्ञान उद्भुत कर देगा वो ईश्वर आत्मा में देगा देने के बाद भी वो उतना स्पष्ट नहीं होगा जान फिर से मन में स्थिति उत्पन्न करेगा अब वो सक्रिय बन जाएगा तो इस माध्यम से वो में होते हैं ना उत्पन्न बहुत सारे, वो सभी अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते जैसे मनुष्य पशु पक्षी आदि जन्मते हैं नहीं? ये, ये ऐसे फिर शिक्षा देते हैं जिनको वेदों का ज्ञान होता है फिर से उनको शिक्षित करते हैं उसके बाद उनका ठीक से चलता है नहीं तो, तो पशुओं जितना ही खाएंगे पियेंगे उतनी रहेंगे वो वो अच्छे काम उस समय पर होता है क्योंकि ये सारे बुद्धिमान होते हैं ना पहले वाले पढ़े जिनमें जी वेद ज्ञान हुआ फिर उनके संपर्क में जो आए तो अब इनका अधिकार हो जाता है उस समय तो अधिकार होने के बाद सारी चीजें इनके हाथ में आ जाती है तो इनका नियम संविधान लागू हो जाता है राज्य हो जाता है इस कारण सीख हो जाएंगे उस समय दूसरों का नहीं रहेगा ना अनपढ़ आदमी है वो कितना क्या कर पाएगा बिना साधनों का इतना साधन भी नहीं होता है ना भी नहीं होता इतना कर भी नहीं पाएंगे वो तो ये जो बुद्धिमान होते हैं कर लेते हैं। फिर उनको पढ़ा भी देते हैं बलात् जो भी होगा सब वैदिक ही होगा इनका आधिपत्य हो जाने से कोई नहीं कर सकता विरोध उस समय इसलिए वो लंत्र में जाकर के इन्हीं के अंदर दुष्ट व्यक्ति जो होगा उत्पन्न होगा जो दुष्ट उत्पन्न होगा, वो यहाँ से बिगाड़ेगा अब वाला वाला सर्वथा नहीं बिगाड़ सकता है। अभी भी देखेंगे ना बिगाड़ के जितने दुष्ट बनते हैं वो ऊपर वाले ही होते हैं। नीचे वाला बहुत कम कर पाता है कुलीन घरों में जो होता है उचित समान है जैसे आतंकवादी है अगर इन बमों का ज्ञान नहीं होता इन यंत्रो का ज्ञान नहीं होता तो इतना थोड़े कर पाते ही तो सारे पढ़े लिखे होते हैं ना उनके पास नहीं होती सामर्थ निकट का नहीं होता है तो इतना थोड़ी कर पाता वो बिगाड़ नहीं सकता था वो वैसे तो बिगाड़ का भी जो आरंभ होगा वो बड़े वालों में से ही होगा क्योंकि उनको नहीं होंगे लेकिन पहुंचा हुआ रहेगा साधन के पास जैसे कुरीतियां भी फैलाता है तो विद्वान ही फैलाता है जो बात उसको समझ नहीं आती दूसरे विद्वान का विरोध करता है वो विरोध करने वाले दूसरे को लगता है ये भी तो विद्वान है अब उन हो जाता है किसकी माने किसकी नहीं माने फिर जिनके संस्कार नहीं कर सकता स्थापना किसी सिद्धांत की वो तो जिस प्रकार से सूर्य सूर्य प्रकाश हमको बाहर से करता है ईश्वर और बाहर से ऐसे ही हमको ज्ञान कराते हैं एक काम तो ये हो गया ईश्वर का सबसे प्रमुख कार्य जो है ज्ञान कराना है केवल वो ज्ञान ही नहीं कराता है पृथ्वी उपक्षेति पृथ्वी का जैसा पालन भी कर रहा है वो और समस्त विश्व को धारण करने वाली समस्त शक्तियों को भी आश्रय देता है वो ऐसा उदाहरण दूसरे ढंग केवल समझने के लिए ले सकते हैं में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका कि समाधान पूरा पूरा समाधान करने वाला कोई विशेषज्ञ हो क्षेत्र में ऐसे एस कितने सारे की निदान कोई ही नहीं कर सकता है। ये अभी नहीं हो सकता है जो कहेगी कि मैं किसी भी रोग को ठीक कर सकता हूँ हाथ में नहीं है सारा समाधान चिकित्सा क्षेत्र में जैसे नहीं है ऐसे कोई राजनीति के क्षेत्र में कोई नहीं मिलेगा ऐसा जो इनकी देश की या कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो समाज के सारे दोषी किसी भी क्षेत्र में किसान को या किसी को भी ले लीजिए जितनी ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसी शक्ति कोई भी से ऐसा संगठन नहीं भी सभी केसों का निपटारा नहीं कर सकता उनको भी नहीं समझ में आता है कि जाता है वो तो संख्या है नहीं जो एक भी है ना उसमें पूरा न्याय ही हो जाता हो ये नहीं हो पाता है जो निर्दोष व्यक्ति है ना वो भी दंडित हो जाता है और जो दोष पूरा नहीं पता लगता है उनको भी न्याय हम कर रहे कर तो रहे हैं, नहीं कर पाते रह जाता है वो तो चाहे किसी भी क्षेत्र में क्षेत्र में चले जाइए आप कहीं भी आपको पूरा पूरा कोई नहीं दिखेगा कि हम कर लेंगे व्यवस्थित इसको बात निकलती है कि सारा का सारा अव्यवस्थित चल रहा है ना नियंत्रित ना होते हुए कैसे चल रहा है संसार क्या अव्यवस्था किसी चीज को बहुत दिन चलने देगी क्या बलती है सृष्टि व्यवस्था नहीं हो रही है यहाँ पर एक से एक यहां व्यवस्था को बिगाड़ने वाले उत्पन्न हुए हैं। है चलती चली जाए ना तो एक साल में नहीं एक दिन में ही नष्ट हो जाएगी धरती संसार नहीं टिक जाए तो ये नष्ट हो जाएगा अगले दिन भी नहीं चलेगा अभी क्या होता है फिर भी चल रहा है ये तो कहीं न कहीं करके अब है ना समाधान व्यक्ति फिर से उठ जाता है खड़ा हो जाता है, है यहाँ तभी तो वो कहीं न कहीं व्यवस्थाएं मतलब हो जाता है फिर एकदम से जो बीज का नाश जो देखे तो बीज नाश मिलेगा इसका परिणाम लेकिन बीज रास्त की और कोई व्यवस्था है इसके अतिरिक्त जहां का भी है ग्रह उपग्रहों के इनकी भी व्यवस्था बनाई हुई है वो व्यवस्थित नहीं चलेंगे ये, टकरा जाते हैं, नहीं टकराते हैं ना समझी हर जगह नहीं आते हैं, हर जगह आने लगे तो धरती टूट जाएगी पर नियत है उसका लेकिन बंद भी नहीं होते है है कि हर चीज व्यवस्थित है और एक वैश्विक नियंत्रण है इस पर आगे नहीं जा सकते ये चले जाएं तो फिर इस नष्ट हो जाएंगे लेकिन नहीं जो नष्ट हो रहे हैं इसका मतलब है कि है कि व्यवस्था व्यवस्था तो इतनी और अपने कि में से किसी का नहीं हाथ का है ताकि ये नहीं चलेगा तो इससे ये होता और कोई व्यवस्थापक है और कोई दूसरा नहीं हो सकता है, वही है इस जैसे शरीर में कोई रोग हो गया और उस रोग का नहीं करते हैं अवरोध आप तो पूरे शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन नहीं होता है ना नष्टता है ना है और दूसरी शक्तियां होती है फिर उत्पन्न उसको अवरोधक या उस तरह से व्यवस्था है कि पूरे में नहीं फैलेगा वो हम्म जैसे जैसे दुष्टता होती है एक से एक उत्पन्न होते हैं ना वो बहुत नीचाते हैं कुछ अच्छे लोग फिर से हो जाते हैं ये काम करने लग जाते हैं यानी उनका अंत हो जाता है पूरे नहीं चलते हैं पूरा समाधान भी नहीं होता है आता है समाधान वो हम कर नहीं पाते फिर भी होता है पता है ना वो दी हुई है इसमें गुण भरे हुए है इस तरह के अच्छी बनाई हुई है तो बनाई है व्यवस्था पूर्व होती है कहा कितना आय अवकाश रखता है बनाने वाला नहीं तो बना नहीं सकता उस चीज को तो उस समय की इससे आगे नहीं जानी चाहिए नहीं तो इंजन नहीं चल पाएगा पूरी तरह से क्योंकि विरुद्ध हो जाती चीजें तो बनाते समय उतना अगर नहीं अवकाश रखता है, तो फट जाता इंजन जा, निश्चित है रचना की गई है ना इसमें फिर हो जाता है समाधान जा करके चिश्ता नहीं है उसने यहाँ जो जानता है कि अव्यवस्था हो जाएगी ये सारी चीजें होगी तो अब उसका संतुलन बना करके रचा है उसने अच्छे लोग भी यहाँ रह ही जाएंगे जैसे जंगल में है ना एक दूसरे को मार देते हैं ना प्राणी अगर उनके पास स्थान नहीं होता छिपने के लिए कुछ नहीं होता तो हो सकते थे लेकिन वो रचना होती ना जंगल किस ढंग की छिप जाते जाकर के वो वो दूसरे ढंग से जब फिर वातावरण का होता है तब तो मरते हैं वैसे नहीं मर मारने वालों से नहीं मरते हैं इन्हीं इतना अवकाश वहां पर रखा गया है कि कितना ही मारे फिर भी बच जाएंगे ये जा। बीज नष्ट नहीं हो पाएगा नहीं मारेंगे वहां वाले नहीं मारेंगे और यहाँ मनुष्य को सारे मनुष्य को नहीं मार सकता कोई यहाँ फिर भी बच जाएंगे नष्ट नहीं होती है ना मनुष्य भी नष्ट नहीं होने वाला है वो अपने काल से नष्ट होते हैं बीच में नष्ट नहीं होते कल आएगा काल आने के बाद वो अपने आप अव्यवस्था टूट जाएंगे हाँ वो व्यवस्था बनी हुई है कौन कहाँ तक चला जाएगा ऐसे व्यवस्थित आएगा लेकिन काल पर आएगा वो एक नियत सीमा में आएगा वो अव्यवस्था के अंदर वो व्यवस्था है अव्यवस्थित नहीं है तो वो तो रचना में आ गया ना यही तो हम कह रहे थे ना इंजन जैसे बना रहा है वो तो जानता है इतने के बाद ये नष्ट हो जाएगा तो अप्रबंध करता है ना ठंड करने का रख रखा है उसने उस तरह की तब चलती है आगे वैसे तो ही धरती भाष है फिर भी अगर उसका संतुलन नहीं होता तो नहीं चलती धरती इतने लंबे काल तक चल जाती है ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है इतना विरोधाभास में हम जीते हैं वातावरण में अलग से परिवर्तन होगा तब नष्ट होंगे यहां वाले से नहीं होंगे व्यक्ति मार देगा सभी को ऐसा नहीं होगा ये ठंडी हो जाएगी या गर्मी कम हो जाएगी ये इसकी उर्वर शक्ति तो मर ही जाएंगे ना ये फिर और ऐसे नहीं मरेंगे एकाएक एक, जैसे कोई पेड़ होता है ना उसमें फल आना बंद होता है कभी जाके तो फल आने से पहले अच्छे फल आधा टेढ़ा मेढ़ा जैसे होता है ऐसे ऐसे आने लगते हैं पतझड़ हो जाता है टहनी उसमें भी छोटी सूखती है पहले करके पेड़ सूखता है एकदम से खड़े खड़े सूख जाए ऐसा नहीं होता है तो जो पेड़ में जो नियम बना है यहाँ पर यही क्रम सृष्टि में होगा इसी तरह से होंगे जैसे सबसे पहले कोमल प्राणी नष्ट हो जाएंगे मनुष्य वाला जीवित रहेगा ये प्राणी जो ऐसे कीचड़ खा के रहेगा हाँ तो इस क्रम से नष्ट होगा एकाएक नहीं होगा रक्षा करता हुआ भी कैसा है एक तो सूर्य भी हमारी रक्षा कर रहा है लेकिन ये अगर मैं नहीं होऊँगा तो ऐसा नहीं सोचता है नो ये जड़ से भी होती है लेकिन उसमें कह रहा है कि विशेषता है ये ईश्वर में ऐसा नहीं है हित ना राजा राजा होता है वो रक्षा किसी की करता है वो किस लिए करता है वो उसको अपना ऐश्वर्य चाहिए कर लेता है जो कुछ करता है राजा नहीं हित मित्र जो होता है, हित इसी, मित्र इसी भावना पूर्वक हमारी रक्षा कर रहा है ईश्वर ये जड़ साधनों से भी हमारी लेकिन वो हमारे पूर्वक भावना हमारी रक्षा करता हुआ भी विशेषता है कि वो भावना रखता है हमारे पास हमारी कृतज्ञता का हेतु ये बनता है कोई व्यक्ति अगर हम ले लिये जिसके लिए हम नहीं हो कृतज्ञ कुछ भी नहीं करेगा उसका कोई हानि नहीं है अपना हित की भावना से करता है वो हितैषी मित्र के समान है हित ऐसी दूसरी बात है सुखी अब कौन हो सकता है ईश्वर से इतना हमको सुख सुविधा या सुरक्षा मिल रही है वे भी क्या है हम नहीं सुखी हो सकते पूरी तरह से सदा हमको आमने सामने होना पड़ेगा जो पुरुष होता है यानी ईश्वर को सीधा समझता है, है ना तो वो कैसे रहता है रहता रहता है है है दिन भर उसको आदेश आता है। पर वो रोते-रोते करता वेतन भी मिल जाता है सब कुछ मिलता है सेवक होता है जिसका सीधे मालिक से संबंध होता है नहीं मिलेगी जो संबंध से होता है अंतर जैसे होकर के अगर जीते हैं तो कई गुना सुख होगा इसलिए कहा पूरा सर आमने सामने से जब रहते हैं सामने ईश्वर को होते हैं पूर्ण अत्यंत सुखी हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं बीरा ईवा जैसे पुत्र अपने पिता के घर में रहता है अधित रहते हैं खुलते नहीं है वहां खुलापन नहीं आता है मन में लेकिन अब अधिक उत्तम होगी लेकिन जो प्रसन्नता होती है वो नहीं होगी हर समय जेब पर ध्यान रखने तक चल रहा है ये उतनी देर तक है वो कुछ रखना होता है मूलछी तो जेब होती है वहां का सुख यहाँ से मिलान करते रहना पड़ता है वो सुख नहीं होता है घर में आके ये चीज हट जाती है तो इसलिए कहा कि जैसे घर में के घर में पुत्र जैसे होता है ऐसे हम ईश्वर के इसमें संसार में ऐसे वो हम आ जाती है हमको उसके प्रति वैसे कृतज्ञ होना ये बात हमको यदि समझ में आएगी, हम के तो हम शत्रु के घर में जैसे डाकू भी रहता है लेव नारी जिस प्रकार से पत्नी जो होती है अपने पति के प्रति सर्वथा समर्थ भावना से यदि हम ईश्वर से सारा सुख लेते हैं